एक ही फिल्म से नमस्ते दोस्तों आज के इस एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आपका स्वागत है गजेंद्र खन्ना द्वारा रचित इस कार्यक्रम को आज मैं मधुर व मेरी साथी अनाउंसर स्वरा प्रस्तुत करने वाले हैं इस कार्यक्रम में हम किसी एक विशेष फिल्म के गीत आपको सुनाते हैं आज जो फिल्म गजेंद्र जी ने चुनी है वो 1955 में प्रदर्शित हुई थी इसके संगीतकार थे रवि जिन्होंने एक बार बताया था कि इन्होंने सबसे पहले इसी फिल्म को साइन किया था हालांकि वचन पहले प्रदर्शित हो गई थी इस फिल्म के बारे में आगे बात करेंगे पहले सुनते हैं यह गीत जिसे गाया है आशा भोसले ने वह गीत को लिखा है राजा मेहदी अली खान ने पागल लौटाना पड़ा कह रही है नगल दिल में दुनिया का फिर भिदिल धाम स गीत गाना पड़ा <laughs> can इसको हमें साझा किया विजय भोवालका जी ने जिनका हम धन्यवाद करते हैं बाकी सभी गीत गजेंद्र जी की कलेक्शन से लिए गए हैं फिल्मों में संगीतकार बनने से पहले रवि साहब हेमंत कुमार साहब को असिस्ट कर रहे थे और कुछ समय उनके साथ काम सीखने के बाद ही उन्होंने स्वतंत्र संगीत निर्देशन किया हेमंतदा ने भी उन्हें इसके लिए न सिर्फ प्रोत्साहित किया उन्होंने इस फिल्म के तीन गीतों में गाया भी वैसे भी फिल्म के हीरो प्रदीप कुमार पर उनकी आवाज़ काफी जंचती भी थी एक और रोचक बात यह है कि रवि साहब ने इस फिल्म के साथ में से पांच गीत खुद लिखे थे और बाकी दो राजा मेहदी अली ख़ान साहब ने राजा मेहदी अली खान साहब का लिखा एक गीत हम बजा चुके हैं और दूसरा गीत हम कार्यक्रम के अंत में बजाएंगे यानी अगले पांचों गीत रवि साहब के संगीतबद्ध भी है और लिखे हुए भी तो सुनते हैं अगला गीत हेमंतदा के स्वर में मैं फिर ना बोलू ना करूँ तो से प्यार जो तू ना आए तो मैं फिर ना बोलूँ ना करूँ तो से प्यार फिर जो तू आएगी मुझको मनाने नखरे करूंगा हजार चाहे मैया पड़े बारोबार बुरी बार। तुझे आना पड़ेगा मेरे गीतों से है तुझको तो प्यार बुरी तुझे आना पड़ेगा चलाएगी दिल की पुकार बुरी तुझे आना पड़ेगा मनुआ भोगा जिया बेकरारीतों की भूल पर डोलेगा मनुआ भोगा जिया बेकरार ना झुका बे के मुकड़ा छुपाती आएगी तू मेरे द्वार देख लेना तेरी होगी हार बुरी तुझे आना पड़ेगा मेरे गीतों से है तुझको प्यार गुरी तुझे आना पड़ेगा चलाएगी दिल की खुपार गुरी तुझे आना पड़ेगा इस फिल्म के सभी गीत कर्णप्रिय हैं पता नहीं यह फिल्म ज्यादा क्यों नहीं चली और इसके चलते अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते अलबेला को सब जानते हैं पर अल्बेली को लोग भूल गए इन दोनों ही फिल्मों की हीरोइन गीता बाली ही थीं फिल्म नहीं मिलती पर गीत हम जोर बजाकर लोगों को आज सुना पा रहे हैं तीसरा गीत मैंने जब पहली बार सुना था मुझे लगा था कि एक बार सुनना काफी नहीं दोबारा तो बनता है आइए सुने वो गीत जिसे गा रही हैं आशा भोसले बलम बन तो कितिया पूरा आगे बनती बतियाला बल मेरी अखिया मिला बलमारी अखियां लग मुरी अखियां बलम तुम से अखिया मिला बलमारी अखियाँ labi ratna mil chudi la de banunni yakna ta ta la de banunni yakna labi mere yakna banun to ke yakna ta ta la de banunni yakna ta ta la de banunni yakna यह गीत तो वाकई बढ़िया था पर जो अगला दोगाना मैं बजाने वाली हूं वो भी कुछ कम नहीं है ये इस फिल्म का इकलौता दोगाना था पर क्या रोमांटिक समा बांध देता है ये गीत कम लोग जानते हैं कि रवि साहब ने आगे भी कई गीत लिखे जिनकी संख्या कुछ दर्जन के करीब होगी इन्होंने अपने मेंटोर हेमंतदा के लिए भी कुछ गीत लिखे थे हमारा वतन बंदी अरब का सौदागर और बंदिश जैसी फिल्मों में इस गीत में हेमंतदा का साथ दे रही है लता मंगेशकर सुनिए तुम्हारे दिल जहां कह सके प्यार की दासदान हम तुम्हें ले चले हैं वहां गए गए। कह रहे जमा फिर खुले क्यों न दिल की दुआ मुस्कुराती हुई कमी जब माता हुआ कि मोहब्बत भरे दिल जहा सके प्यारे चले गए वहाँ सितारों की रंगी निछाओ में दो दिलों का अनोखा ये साथ है हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए प्यार का मुस्कुरा जहाँ तुम हमारे हुए हमारे बस भरी दी नही बदी प्यार की डालना रवि ने हेमंतदा और लताजी से एक साल नई राहें और मेहंदी फिल्म में भी पांच और दो गाने गवाए थे उनमें फिल्म एक साल का दो गाना उलझ गए दो नैना देखो रवि साहब ने खुद लिखा हुआ था कुछ और फिल्में जिनमें रवि साहब ने गीत लिखे हैं वो हैं अरब का सौदागर औलाद की खातिर बंदी बंदिश चिराग कहाँ रोशनी कहाँ धड़कन धुन दस लाख एक फूल दो माली घर का सुख घटना खामोश निगाहें मनु द ग्रेट मेरा सुहाग पड़ोसी प्रेमिका सांझ की बेला वचन और वंदना उनमें वचन का उनका लिखा चंदा मामा दूर के तो मुझे बचपन से पसंद है लता जी का गाया अगला गीत भी मेरा बेहद पसंदीदा है आप भी उसका आनंद लीजिए जारे चंदा तेरी चांदनी जलाए जाार चंदा तेरी चांदनी जलाए याद पिया की मोरा पिया तड़ पाया जाार चंदा तेरी चांदनी जलाई के हेमंतदा को आमतौर पर स्लो गीतों के लिए जाना जाता है पर जब भी वो थोड़े फास्ट पेस गीत गाते थे तो मज़ा आ जाता था जैसे मुनीम जी का गीत शिव जी बिहान चले ही ले लीजिए इस गीत में हेमंत कुमार साहब जो संजीदा किस्म के गाने गाते थे जब के चलने की बात करते हैं तो वो एक अलग ही इफेक्ट देते हैं बिल्कुल सही कहा स्वरा एक और अनोखी बात यह है कि इस फिल्म में सिर्फ सात गीत थे तुम तो जानती हो कि अठहत्तर आरपीएम रिकॉर्ड पर दोनों तरफ एक एक गीत होता था अब सात गीत चार रिकॉर्ड में कैसे आते भला इसलिए यह गीत दो दो रिकॉर्ड की एक एक तरफ निकला था यह गीत मैंने जब रेडियो सिलोन पर पहली बार सुना था तो मुझे तो आनंद ही आ गया था हमारे श्रोताओं को भी जोर आएगा ऐसा मेरा मानना है तो प्रिय श्रोताओं पेशे खिदमत है यह गीत है मंतदा की आवाज में अब तो अपनी भला थे दुनिया जले हम तो पी के चले अब तो अपनी भला थे दुनिया जले ये जन्मो मिलना मिले हम तो पी के चले अब तो अपन ही बनालते बस थोड़ी कल फिर मिले हम तो सी के चले अब तो अपने बला के दुनिया जले ये जन्म बचू मिले न मिले हम तो पी के चले के काबिल नहीं हूँ मैं नशे में तो हूँ लेकिन काफिल नहीं हूँ मैं तो फिर हमसे दुनिया क्यों बच के चले हों तो चले नहीं कोई नहीं कोई भी ये सफर सफल मंज़िल नहीं कोई चला हूँ ले चले हम तो हाँ? पी के चले अब तो अपने बला थे ये मिले ना मिले चले काश यह फिल्म उपलब्ध होती तो हम यह देख पाते कि यह गीत कैसे फिल्माया गया था इस फिल्म की यदि कास्ट देखें तो उसमें जॉनी वॉकर का नाम मिलता है मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि यह पाया जाए कि यह गीत उन्हीं पर फिल्माया गया था फिल्म की कास्ट में गीता बाली प्रदीप कुमार जॉनी वॉकर के अलावा थे रणधीर रमा शर्मा ब्रिज रंजना शुक्ला टुनटुन ओम प्रकाश योगेंद्र रॉबिन कुमार राजेन कपूर मीना गरीब कुमार कैसर उस्मानी और रणजीत मेहमान कलाकारों के रूप में शंकर एपालव जानकी दास और मदनपुरी भी फ़िल्म में थे जी यह फिल्म देवेंद्र गोयल जी द्वारा निर्देशित व निर्मित थी बैनर था फिल्म्स एंड टेलीविज़न मुंबई का इसी के साथ हम आ गए हैं इस सामाजिक फिल्म के आखिरी गीत पर जिसे गाया है आशा भोसले ने लिखा है राजा मेहदी अली खान ने और संगीत तो रवि जी का है ही कार्यक्रम संबंधी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में ज़रूर भेजिएगा और बताइएगा कि आप एक ही फ़िल्म से सीरीज़ के आने वाले कार्यक्रमों में किस फ़िल्म के गीत सुनना पसंद करेंगे आप सब आनंद लीजिए इस गीत का और हमें दीजिए इजाज़त धन्यवाद You <laughs> make. बाद बाद में तो